संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व शिष्यपाल का क्रोध युधिष्ठिर का समझाना और भिस्मादि का कथन बैसम जी कहते हैं जन्मेजय छेदराज शिष्यपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया उसने भरी सभा में भिन्स और धर्मराज युधिष्ठिर को धिकारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना शुरू किया उसने कहा बड़े बड़े महात्माओं और राजस्वियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है पांडवों अभी तुम लोग बालक हो तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं उनकी दृष्टि दीर्घ दर्शनी नहीं रह गई है भीष्म तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं कृष्ण राजा नहीं है फिर वह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपद से बढ़कर है यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इनकी पूजा सर्वथा अनुचित है ऋतविज की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्यावयोवृद्ध भगवान श्री कृष्ण द्वैपान की ही पूजा होनी चाहिए थी युधिष्ठिर इच्छा मृत्यु पुरुषश्रेष्ठ पितामह के रहते तुमने श्री कृष्ण का पूजन कैसे किया शास्त्र पारदर्शी वीर अस्वस्थावा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है पांडवों राजाधीरा दुर्योधन भरतवंश के आचार्य महात्मा कृप किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा तो पांडु के समान माननीय सर्व सद्गुण संपन्न भिस्मक को छोड़कर उनकी उपस्थितियों में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला यह कृष्ण न ऋत्विज है न राजा है और न तो आचार्य ही है फिर तुमने किस काम कामना से इसकी पूजा की है यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवाली दिखलाया है शिष्यपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा कृष्ण मैं मानता हूँ कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो यदि कायरता और मूर्खता बस इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया कैसे कुत्ता लुप छिप जरा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता वे पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं नपुंसक का ब्याह करना अंधे को रूप दिखाना दिखाना राज को राजाओं में बैठा देना जिस प्रकार अपमान है वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी हमने युधिष्ठिर भीष्म और तुमको देख लिया तुम सब एक से एक बढ़कर हो ऐसा कहकर शिषपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया धर्मराज युधिष्ठिर ने तक्षण शिशपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा राजन आपका कहना उचित नहीं है कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही अधर्म भी है हमारे पितामह भीष्मर्म का रहस्य न जानते हो ऐसा नहीं है आप व्यस्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए देखिए यहाँ आपसे भी विद्यावयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए चेद नरेश पितामा भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भिंस ने उन्हें संबोधन करके कहा धर्मराज भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ हैं जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता उससे अनुनय विनय करना अनुचित है क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है वह उसे श्रेष्ठ माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय नहीं प्राप्त की है एक का भी नाम तो बतलाओ ये केवल हमारे ही पूज्य हों ऐसी बात नहीं सारा जगत इनकी उपासना करता है इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की है इतना ही नहीं संपूर्ण जगत सर्वात्मना इन्हीं के आधार पर स्थित है मैं मानता हूं कि यहां बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है शिष्यपाल हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं यहाँ जितने लोग हैं उन सब सबकी बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है यश सूर्यता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है दान कौशल शास्त्र ज्ञान सूर्यता संकोच कीर्ति बुद्धि विनय लक्ष्मी धैर्य तुष्टि और पुष्टि सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य पिता और गुरु हैं सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था ये हमारे ऋत्विज गुरु विवाह स्नातक राजा प्रिय मित्र सब कुछ हैं इसलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान है उनकी क्रिया के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन करता है जन्मने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे हैं इसलिए सबसे बढ़कर पूजनी है बुद्धि मन महत् वायु तेज जल आकाश पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही स्थित हैं सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र दिशा विदिशा सबके सब, सब श्रीकृष्ण में ही स्थित हैं जैसे वेदों में अग्निहोत्र छंदों में गायत्री मनुष्यों में राजा नदियों में समुद्र नक्षत्रों में चंद्रमा ज्योतिष चक्र में सूर्य पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ है वैसे ही त्रिलोकी की ऊर्ध माध्यम और अधोलोक रूप त्रिविध गतियों में भगवान श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं शिष्यपाल तो अभी कल का अबोध बालक है उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है इसी से वह ऐसा कह रहा है जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानता जानना चाहता है उसे जैसा धर्म का तत्व ज्ञान होता है वैसा शिष्यपाल को नहीं है इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई यहाँ कितने छोटे बड़े राजर्षि महर्षि उपस्थित हैं उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता एकमात्र शिष्यपाल इस पूजा को बुरा समझता है वह समझा करे वह जो ठीक समझे कर सकता है विष्पितामा इतना कहकर चुप हो गए अब माध्रीनंदन सहदेव ने कहा भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी है उनकी मैंने पूजा की है जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही है उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले मैं उसका वध करूंगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य पिता गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी परंतु उनमानी और बलवान राजाओं में से किसी की जीभ तक न हिली आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी देवर्षि नारद भी वहीं बैठे थे उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए उनके साथ तो कभी बात तक नहीं करनी चाहिए इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की इस प्रकार पूजा का, का काम समाप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिषपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था उसकी आंखें खून उगल रही थी उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूं। अब आप लोग किस उधेरबुन में पड़े हैं आइए हम लोग डटकर यादों और पांडवों की समृद्ध सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिषपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा उस समय वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे चेहरे पर शिकन पड़ गई थी वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक न होने पावे धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग क्षुब्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं तब उन्होंने विष्व पितामह के पास जाकर कहा पितामह अब मुझे क्या करना चाहिए आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए विष्व पितामा ने कही कहा बेटा डरने की कोई बात नहीं क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भोगते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये चिल्ला रहे हैं मूर्ख शिषपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है निसंदेह भगवान श्री कृष्ण शिषपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं ये जिसको खींच लेना चाहते हैं उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है ये सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान हैं तुम निश्चिंत रहो भीष्म पितामह की बात सुषपाल ने भी सुनी उसने भीष्म को डांटते हुए कहा भीष्म तुम्हें सब राजाओं का धमकाते समय राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारे जीव के सौ टुकड़े क्यों नहीं हो जाते मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है उसी ग्वालियर की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो यदि इसने बचपन में किसी पक्षी बकासुर घोड़े कैसी अथवा बैल वृषभासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ वे कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे यदि इसने चेतनाहीन छकड़े शक्तासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ यदि इसने गोवर्धन पर्वत को सात दिन का उठा रखा था कौन सी अलौकिक घटना घट गई अरे वह तो दीमकों की बावी मात्र है अवश्य ही यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया जिस महाबली कंस का नमक खाकर यह पला था उसी को इसने मार डाला है न कृतज्ञता की हद धर्मज्ञानी जी धर्म के अनुसार स्त्री ग्रह ब्राह्मण और जिनका अन्न खाया जिसके आश्रम में रहे उसे नहीं मारना चाहिए जिसने जन्मते ही स्त्री पूतना को मार डाला उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो बुद्ध की बलिहारी है अजी तुम्हारे कहने से यह कृष्ण भी अपने को वैसा ही मानने लगेगा अजी धर्मध्वज तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है तुमने धर्म के आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं काशी नरेश की कन्या अंबा साल्लों की अपना सालों को अपना पति बनाना चाहती थी परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए वह कौन सा धर्म है जी तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण यह हट पकड़ रखा है अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है हाँ धर्म की बातें तो बढ़ बढ़कर अवश्य करते हो सभी लोग जरा का आदर करते थे उन्होंने कृष्ण को दास समझ ही इसका वध नहीं किया उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की उसे कौन ठीक समझता है आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्य च्युत हो रहे हैं क्यों न हो तुम्हारे जैसे नपुंसक पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हो, तब ऐसा होना ही चाहिए शिषपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से, से तिलमिला उठे सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं वे क्रोध में आकर शिषपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाभाव भीष्म ने उन्हें रोक दिया इतना सब होने पर भी शिषपाल टस से मस्त नहीं हुआ वह डटा ही रहा उसने हंसकर कहा भीष्म, छोड़ दो छोड़ दो इसे अभी अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है भिस्मिताहर ने शिषपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया वे भीमसेन को समझाने लगे